केन द्वितीय तथापि कें उपनिषद्वितयखंड सत्य तदंतक देहइंद्रिय उपाधिवारण विज्ञान आदिश्द देहादि वृद्धि संकोच छेद आदिषु च न स्वतः तो अभी विजानता विज्ञात अभी जानता ति स्थितम भविष्यति। समाधान ठीक है लेकिन वह चैतन्य अपने स्वरूप से नहीं बल्कि अंतःकरण, देह तथा इंद्रिय रूपों उपाधियों से युक्त होकर ही विज्ञान आदि शब्दों द्वारा उल्लेखित होता है क्योंकि देह आदि का अनुसरण करते हुए उस चैतन्य में भी वृद्धि संकुचन छेदन तथा नाश होता है स्वरूप से तो वह जानने वालों के लिए अज्ञात और न जानने वालों के लिए ज्ञात है ऐसा निष्कर्ष बताया जाएगा यद अच्छो इति पूर्वेण संबंध न केवल अध्यात्म उपाधि परिचिन से अच्छो ूप अल्पम वेत्थ यद्यपि अधिदवत उपाधि परिचिन अस्य ब्रह्मलो ऋप देश वेत्थम तदपि नून दहरम एव इति अहम् यद् अपि च वेत्थ मे अहम यद्यात्म यदि देशु तदीचि सर्व निवर्त यू विध्वस्तर्वधिवेषं शांत अनत अद्वैत भूमा आख्य निंम ब्रह्म न तुवेद्यम इति अभिप्रायः यहाँ यदस्य शब्द का पहले उसके पहले आए ब्रह्मणोंूपम तुमने ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा ही जाना है के साथ संबंध है देह मन आदि में अध्यात्म उपाधि द्वारा सीमित ब्रह्म का जो रूप तुम जानते हो केवल वही अल्प नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त अधिदैवत उपाधि द्वारा सीमित ब्रह्म का जो स्वरूप तुम देवताओं में जानते हो वह भी निश्चित रूप से अल्प ही है ऐसा मैं मानता हूँ जो अध्यात्म देह आदि में है और जो देवताओं में है वह भी उपाधि द्वारा सीमित होने के कारण अल्पता से मुक्त नहीं है परंतु जिसके समस्त उपाधियों रूप लक्षणों का नाश हो चुका है ऐसा शांत अनंत एक अद्वैत भूमा नाम वाला जो नित्य ब्रह्म है वह मन मनवाणी के अगोचर होने के कारण भली भांति जानने योग्य नहीं है यत एवं अथ नु तस्मा मन अद्यापी मीमांच विचार्यम एवं तव ब्रह्म एवं आचार्य उक्तः शिष्य एकांते उपविष्टः समाहितः सन यथा उक्तम आगम् अर्थ अर्थतो विचार्य तर्कत स निर्धार्य कृत्वा आचार्य सकासम उपगम्य उवाच मन्ये महम अथ इदानम विदिता ब्रह्म इति चूँकि ऐसा भली भाति जानने योग्य नहीं है अतः मुझे लगता है कि तुम्हें अब भी ब्रह्म के विषय में विचार करना होगा आचार्य द्वारा ऐसा कहे जाने पर शिष्य ने एकांत में बैठकर एकाग्र मन से आचार्य द्वारा ऊपर कहे गए उपदेश ज्ञान पर अर्थ पूर्वक विचार युक्तिपूर्वक निश्चय तथा प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद आचार्य के पास जाकर कहा अब मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रह्म मुझे ज्ञात हो गया है